शंकरचार्य शराय सूत्रभाष्य वंदे भगवत ये शुरुरो दुरा मूर्ति वेद विवादि व्योम बदवेहाय दक्षिणात नमः ओ शांति शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के न उपनिषद इसमें हम लोग वाक्य भाष्य का विचार कर रहे थे सिद्धांति कहा कि मुमुक्ष के लिए उपनिषद आरम्भ करना आवश्यक है क्योंकि इससे आत्मज्ञान होगा जिसके द्वारा अज्ञान निवृत्त होने से जन्म मृत्यु ये संसार से मुक्त हो जाएगा पूर्व पक्ष कहा आत्मज्ञान तो सभी को है तो सिद्धांत कहा कि नहीं जो आत्मज्ञान हम कहेंगे वो देह व्यतिरिक्त आत्मा उसका ज्ञान वो सभी को नहीं है मीमांसा को कहा देह व्यतिरिक्त आत्मा ये तो कर्मकांड में भी अपेक्षित है क्योंकि देह से भिन्न आत्मा नहीं होगा तो यह कर्म करके परलोक में फलो कैसे भोगेगा अगर देह भी आत्मा होगा वो तो देह के साथ नाशी हो जाएगा तो इसलिए देह व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान है सिद्धांत कहा कि देह व्यतिरिक्त आत्मा तो ज्ञान है किंतु जो असनायादि अतीत होना चाहिए जो शुद्ध ब्रह्म असंग कुटस्थ इसका ज्ञान नहीं है आरंभ करना आवश्यक है हम लोग भाष्य में देखे थे न ही स्वराज्य अभिषिक्तो ब्रमित कंचन नमित अतो ब्रह्मस्मित सम्बुद्ध न सक्यते। करते तो यहाँ शंका आया कि तब ये कर्मकांड में ये बात क्यों नहीं कह दिया गया अगर असनायादि अतीत आत्मा है तो सिद्धांतिका क्या विरोधा कर्म के साथ ये इस प्रकार की अर्थात असंग कूटस्थ कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित आत्मा ये कर्म के साथ विरोध है इस प्रकार ज्ञान है इसलिए कर्मकांड में इसको नहीं कहा गया टीका में नही प्रतीक के आगे देवताराधन रूपो ही यागो ब्रह्मवीच सर्वदेवतात्म भूत पशुभाच्च व्यावृत कथंग देवता प्रणमेदितर्थ है हाँ, ये जो भाष्य में कहा गया जो स्वराज्य में अभिशिक्त तो हो गया अर्थात तो स्वस्थ ब्रह्मत्व गमित प्राप्त वो कंचन नमितुम न इच्छति अर्थात किसी देवता इत्यादि को वो स्तुति नहीं करता है इसके लिए टीकाकार उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं देवता आराधन रूपो ही याग यही याग याग कहते हैं कि देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग द्रव्य त्याग करते हैं तो अर्थात वो विशिष्ट है उनके लिए द्रव्य दान करने से हमारे पुण्य होगा लाभ होगा यही देवता का आराधना है उनका सेवा पूजा करते हैं तो देवता आराधना रूप ही यागो हर और ब्रह्मविद्व सर्वदेवतात्मभूत ब्रह्मविद्त सभी देवताओं का आत्मभूत अर्थात सभी देवताओं का जो वास्तविक अंतर्यामी रूप है न यही ब्रह्मविद वही विद्यमान है और दूसरा है कि पशुभाव्य व्यावृत पशु भाव अर्थात जो भेद बुद्धि से देवताओं का उपासना करता है उसको पशु कहा जाता है क्योंकि बृहदारण्य में आया शायद एक चार सात में ये बात आया कि आत्मा इतव उपासित आत्मा इसी का ही उपासना करना चाहिए और जो उपासना करेगा कि अन्य असो अन्य अहम अश्मी इति न स वेद पशु र देवानाम ये दसम मंत्र में है तो जो मानता है कि उपास्य देवता वो अन्य असो वो हमसे भिन्न है अन्यो अहम अस्मि उपासक मैं भिन्न हूँ पशु रेव देवानाम वो देवताओं के लिए पशु जैसा है अर्थात उनका उपकार करने वाला इस प्रकार की अर्थात भेद बुद्धि से जो उपासना करता है पूजा करता है उसका निंदा किया गया अभेद बुद्धि से करना चाहिए और जो ब्रह्मज्ञानी है उसका भेद बुद्धि नहीं रहने से वो पशु भाव से भी व्यावृत हो गया पशु भावाच्य अर्थात देवानाम पशु भाव देवताओं का पशु भाव उससे वो व्यावृत हो गया देवताओं का पशु भाव ये बृहदारण्य में कहा गया चतुर्थ ब्राह्मण में पशु भावाच्य व्यावृत है कथन प्रणमेत ये देवताओं को फिर वो प्रणाम अर्थात उनके लिए स्तुति इत्यादि ये याद कैसे करेगा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि पूर्व पक्ष अर्थात हमारी ही चित्तवृत्ति इस प्रकार की अतः तो कर्म विषय अनुक्ति अच्छा वहां तो तो तक तो हो गया था पूर्व पक्ष कह रहे भाष्य में आगे पृष्ठा में द्वितीय पंक्ति में आगे पृष्ठा था सात नंबर पृष्ठा में अतः कर्म विषय अनुक्ति ही विज्ञान विशेष विषया एवं जिज्ञासा यहाँ तक हो गया था न पूर्व पृष्ठा में टीका में देखिये अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे है ब्रह्मात्मा तत्व ज्ञानम कर्म विरुद्धम चेत कर्म में इस ब्रह्मात्मा इनका जो रूप है ये नहीं कहा गया क्योंकि कर्मों के साथ विरुद्ध तो कर्म के साथ अगर विरोध है ये ब्रह्मात्मा ज्ञान का ये शास्त्र में कर्म क्यों कहा जाता है पहले कहा जाएगा कर्म करो आगे कहेंगे कि कर्म छोड़ो तो ये सब क्यों इस वृथा कार्य क्यों करवा रहे हैं पूर्व का ये अभिप्राय है सिद्धांती यहाँ तक तो कह दिया कर्म सकाम होकर के करेगा तो बंधन का कारण होगा वही कर्म निष्काम होकर के करेगा तो चित्त शुद्ध होकर के आगे ब्रह्म विद्या के लिए योग्य बनाएगा ये बात कह दिया गया किंतु हम बार बार भूल जाते हैं इसलिए ग्रंथकार लोग बार बार इसको स्मरण दिलाएंगे कर्म तो करना ही है और कर्म कब तक करना है ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे हमको तो हो गया कर्म कब तक करना है इसका ये अर्थात मानदंड है कि प्रत्येक प्रवणता बुद्धि कर्म उत्पाद्य शुद्धित वास्तविक तो जो शास्त्र में कर्म शब्द कहा जाता है वो जो विहित तो कर्म होता है अभी हम लोग साधु हो गए हम लोगों के लिए संन्यास ले, ले कहते हैं विहित तो कर्म और क्या है कहते वास्तविक तो जो हो करके हाना चाहिए था हम लोग में कितने में वो सब हो गया है रजोगुण पूरा शांत हो गया तमोगुण तो दूर की बात है ऐसा अगर स्थिति है पूरा सत्वगुण हो गया वेदांत तो में रुचि है तो तभी तो ठीक है ये संन्यास हो गया ठीक है हमको करने की आवश्यकता नहीं है किंतु जब ऐसा नहीं हुआ प्रत्येक प्रवणता बुद्धि में अर्थात तो वेदांत तो विचार में ही समय लगाना है पूरा समय इसी में जाना है अगर ये स्थिति नहीं आई है तो हम चाहे कपड़ा का किसी भी रंग रखें कुछ भी रखें तो हमको वास्तविक कर्मत्या का समय नहीं हुआ है करना ही पड़ेगा तो कर्म करते रहेंगे कब तक तो करते रहेंगे कहेंगे प्रत्येक प्रवणता बुद्धे हमारा पूरा दिन जब तक तो वेदांत तो विचार में लग ना जाए नहीं लग पाता है तो कहते हैं लगना है इसमें और नहीं लगेंगे कर्मों में वेदांत तो विचार भी, भी नहीं कर पाएंगे फिर सुत्या विधि अत यशमा त्यागी पति तो फिर नाश हो जाएगा कृति कहती है तो अगर सन्यास हो गया तो वेदांत तो बिचारा करना चाहिए तो अगर वेदांत तो बिचारा नहीं हो पाता है तो फिर कर्मों में लगना चाहिए और दोनों मिला करके करेंगे तो करना ही है इसलिए कहा जाता है गुरु शुश्रू सया विद्या और नहीं करेंगे तो कहते हैं आम वृक्ष में भी पका नहीं और वो आम सोचेगा हम तो अभी गिर जाएगा वृक्ष से फिर वो आम का लाभ होगा ना जगत का लाभ होगा किसी का लाभ नहीं होगा तो सड़ जाएगा तो इसलिए लगना है जब तक हमारा बुद्धि अर्थात हम पूर्णतया तो सारे समय हमारा वेदांत तो में नहीं जा पाता है तब तक तो, तो ये लगे ही रहना है इस प्रकार की बात अभी कहता है ये विचार आगे और दिखाएंगे ब्रह्मात्म तत्व ज्ञानम कर्म विरुद्धम चेत तरी श्रुत्या ब्रह्मत्मोपदेश तो अर्थात कर्म तीत्याजयम अनुष्ठान प्रसजेत अतो जिज्ञासा हेतुत्वेन अभिमत कर्मकांडेन संबंधो असंगत आशंका उद्भाव्य अभिता संबंध समर्थयती ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान ब्रह्म आत्मा इसका तत्व अर्थात ऐक्य अभी वही व्यापक असंग कूटस्थ ब्रह्म है ये ज्ञान होने से कर्म का विरोध होगा कर्म नहीं कर पाएगा ज्ञान ये जो कहा गया है पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ऐसा ही है तरी श्रुत्या श्रुति के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व उपदेश है न श्रुति अगर ब्रह्मात्मा का उपदेश करता है तत्व का, उपदे� तो का उपदेश करता है अर्थात शब्द से तो ब्रह्मात्म तत्व का उपदेश करता है अर्थ से अर्थात क्या करता है कहते कर्म ती त्याजितम कर्म को त्याग करवा देता है श्रुति तो अगर कर्म को त्याग करवा देता है श्रुति तब तो अन अनुष्ठान में वह प्रसिद्ध जिये तो कर्म का अनुष्ठान ही नहीं करेंगे कर्म का अनुष्ठान अगर नहीं करेंगे आपने कहा था कि कर्म करने से जिज्ञासा होती है ब्रह्म जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा हेतुत्व न अभी ही तो जो कर्म कांड कर्म करने से जिज्ञासा होती है तो कर्म हो गया हेतु जिज्ञासा हो गया हेतु मत ये कहा गया था जो कर्मकांड और जिज्ञासा में जो हेतु हेतुमत भाव संबंध जो कहे थे वो संबंध हो असंगत पूर्व कहता है कि ये सम्बंध तो नहीं बनेगा क्योंकि श्रुति कहे थे कि कर्म का त्याग ही कर देना चाहिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए तो फिर वो जिज्ञासा का हेतु कैसे उसको तो नहीं करना चाहिए इतिए आशंका उद्भाव्य इस प्रकार आशंका दिखा करके अभिहितंग संबंध समर्थयती अभिता तो जो संबंध कहा था कर्मकांड और उपनिषद में हेतु हेतु मदभाव सि हेतु हेतु मदभाव को समर्थयति इसको दृढ़ करवाता समर्थय भाष्य में कर्मा कर्मारंभ इति चेन्न निष्काम से संस्कार ये संग्रह वाक्य हो गया इसमें पूर्व पक्ष का अंश रह गया कर्म अनार चेत श्रुति उपदेश करता है ब्रह्मात्म तत्व का और कर्म उसका विरोधी एक कह करके कर्म का त्याग करने के लिए कह रहा है तो अगर कर्म का त्याग ही करना है अर्थात कर्म अनारंभ फिर उसका करेंगे आरंभ करेंगे ही नहीं चेत पूर्व पक्ष यहाँ तक कहने से सिद्धांत ही कि न निष्काम से संस्कार अर्थत्वात् कर्म अगर सकाम होकर के फल की इच्छा से करेगा तो बंधन का कारण होगा जब तक ये फल का इच्छा रहेगा तब तक ये पुनर्जन्म बंधन का कारण तो होगा ही होगा किंतु निष्काम होकर के करेगा तो संस्कार अर्थत्व तो चित्त का संस्कार होगा चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होगा इसका लक्षण कहते हैं वेदांत तो में ही रुचि बढ़ेगी धीरे धीरे यही चित्त शुद्धि का लक्षण है अधिक अधिक विचार में लगा रहेगा कहीं कई हाँ, में ही रहना है यही जीवन है इस प्रकार की धीरे धीरे बुद्धि हो जाएगी तो श्रवण करेगा धीरे धीरे श्रवण का जब संस्कार अधिक हो जाएगा तो वही चलेगा चित्त में वो मनन होते रहेगा धीरे धीरे आगे फिर चित्त बंद होकर के निधिध्यासन होगा तो निधिध्यासन से फिर निश्चय हो जाएगा हाँ ये जगत सब केवल मतलब दृष्टिगोचर ही हो रहा है दिख रहा है वास्तव कुछ नहीं है ये निधिध्यासन से निश्चय हो जाता है निष्काम कर्म संस्कारार्थत्वात संस्कार तो के लिए तो निष्का होकर के कर्म करेगा तो संस्कार चित्त चित्तशुद्ध होगा ये संग्रहवाक्य हो गया इसका आगे स्पष्ट करते हैं यदि भाष्य में यदि ही आत्मिज्ञान आत्मा विद्या विषय पर कर्म ततः प्रक्षालाप दूराद इति वरमितरंभ एव कर्मण श्रेयान अल्प फलत्वाद आयास बहुत तत्व ज्ञान श्रेय प्राप्त रिपेत संग्रहवाक्य का ये पूर्वपक्ष अंश हुआ सिद्धांत आगे कहेगा सत्यम यदि ही आत्म विज्ञान आत्मा का ज्ञान से जब आत्मा का ज्ञान होगा तब तो आत्मा की अविद्या रहेगी नहीं।, नहीं रहेगा आत्मा अविद्या तो आत्मा अविद्या अविद्या का विषय क्या है क्योंकि आत्मा अविद्या अविद्या का विषय क्या हो जाएगा आत्मा तो तो ही होगा तो था था आत्मा अविद्या अर्थात आत्मा विषय का जो अविद्या है उसका विषय अर्थात अविद्या का विषय विषय तीन नंबर टिप्पणी में दे दिए विषय कार्य तत्कार्यवादिति यावत अविद्या का भिश कार्य कौन कहते हैं कि कर्म अविद्या होने से आगे काम कामों से आगे कर्म अविद्या अविद्या विषयत्वात अविद्याजय परित्यज तुम इष्ट श्रुति इसको कर्म को परित्याग करवा देने के लिए चाहती है परित कर्म ततः उससे क्या तो अभी अर्थात उनको निर्णय क्या हो जाएगा प्रक्षनाधि पंक से दूरा दशनम वरम तो स्पर्श करके आगे उसका प्रक्षालन के लिए फिर उद्यम करेंगे उससे अच्छा है कि दूरा दस्पर्शनम बरम ये कर्म करेंगे फिर आगे उसका त्याग करेंगे ये क्या क्यों इतना परिश्रम कहते हैं दूरा दस्पर्शनम कर्म का फिर स्पर्श ही न करें कर्म न करें इति ही पूर्व कहता है कि अनारंभ एवं कर्मण श्रेयान इसलिए कर्म आरंभ नहीं करना यही श्रेय है अच्छा है यह क्यों कर्म का और एक तो है कि पंकज जैसा हो गया दूसरा है कि अल्प फलत्व ये कर्म का फल अल्प ही है क्योंकि जितना भी कर्म करे कुछ प्राप्ति हो जाएगा वो जो प्राप्ति होगा वो हमेशा रहेगा स्वर्ग तो लोग को प्राप्ति हो गया तो अभी क्षीण पुण्य मर्त लोकम भी सन्ती वो कुछ भी प्राप्त हो यद कृतकम तद अनित्यम निश्चित रूप से वो नाश हो ही जाएगा इसलिए अल्प फलत्वात् कर्म अल्प फल है कर्मण अल्प फलत्व और कर्म आयास बहुलवात्त कर्म करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा तो कर्म अर्थात अगर यागादि कर्म जो शास्त्र विहित तो है करने के लिए कहते हैं उसके लिए द्रव्य ये सबका मतलब एकत्रीकरण करना पड़ेगा यजमान ऋतिक ये सब आया बहुल है और तत्व ज्ञान आदे व्रेय प्राप्ति तत्व ज्ञान श्रुति अभी कर देगी उपदेश और तत्व ज्ञान हो जाएगा उसे श्रेय हो जाएगा तो ये कर्म क्यों करेंगे तो एक तो है पंक जैसा हुआ फल भी कम है और परिश्रम भी अधिक है पूर्व पक्ष कहरा कि कर्म अनारंभ ये संग्रह वाक्य का पूर्व पक्ष अंश हो गया तो सिद्धांत उसको कहेगा न टीका में कहते हैं सत्यम आपने ये जो बात कहा वो सत्य सत्य अर्थात अविद्या विषय शब्द का अर्थ कहा गया था <laughs> कर्म अच्छा हाँ अविद्या का विषय आत्मा कहा गया था किंतु तो आगे फिर प्रकरण बदल गया अविद्या का विषय तृतीय पंक्ति में आया था अविद्या का विषय अर्थात अविद्या का कार्य अच्छा अविद्या का कार्य हो गया कर्म अविद्या विषयम कर्म आगे दे दिया अल्प फलत्वाद अल्प फल है आपने कहे ये ठीक है अल्प फलत्वाद और आदि दे दिया आदि कहने से अल्प फल कर्म का एक दोष और क्या दोष कहा था वहां आयास बहुल परिश्रम बहुला ये भी सब दोष है अल्प फलि दोष वोष ये तो दो दोष आप कह दिए थे सिद्धांत कह रहे कि आप जो बात कहे ठीक है तो ये जो कर्म में दो दोष आपने कह दिए एक अल्प फल है एक आयास बहुल है ये तो ठीक है ये दोष व कर्म का और भी दोष हम कह रहे हैं ये बंध रूप भी है सिद्धांत करा ये अधिक और दोष है किंतु तो किसके लिए कहते हैं सकाम जिसके अंदर में कामना है वो कहेगा कि कर्म परिश्रम से अपेक्ष है तो क्यों कहते है कि सरल उपाय से कुछ प्राप्त हो जाए इस प्रकार की बुद्धि है तो ये कहते हैं कि बंधन रूप सकाम से जो सकाम है उसके लिए कर्म बंधन का कारण भी होगा ये तो दोष है अल्प फल है और आयास बहुल है और सकाम है तो बंध रूप भी होगा ये और दोष भी है कह रहे सिद्धांती कह रहे तो सकाम के लिए कर्म बंध रूप है इसके लिए सिद्धांती श्रुति उद्धरण दे रहा है कामान यह काम यते जो ये कामना को काम मतलब इच्छा करता है कामान कामान यह कर्मणि घए हुआ है काम्यते इति काम अर्थात विषय विषय को जो कामयते कामयत में यकार कहा से आ जाएगा ना ये तो कर्मणि प्रयोग नहीं हुआ क्या चीज ये क्रमो कहा है कामो है ना ये धातु क्या है कौमो काम उसे क्या होगा कौमे ऋणिंग सूत्र है ना ऋणिंग होगा हो जाएगा कामी। काम कामयते तो कामान यह काम जो ये कामान कामान अर्थात तो विषयान जो चाहता है पांच नंबर टिप्पणी दे दिए दे, देखिए थोड़ा कामान यह काम बीच में इति दे दिया आगे कामान यह काम यते जायते तत्र तत्र इति त्रत्र शेष जो काम चाहता है अर्थात विषय को चाहता है मन्यम इसी प्रकार के मानने वाला जो है स काम भीर वो काम के द्वारा जायते तत्र तत्र त्र फिर ये जन्म होगा स जायते तत्र तत्र सकाम भीर मिला कर के लिख दिया गया ये किन्तु अलग है यह कामन काम यते स काम भीर जायते तत्र तत्र ये अलग अलग होना चाहिए नए में भी सटा हुआ है अलग है हाँ। तो वो उस काम के साथ तत्र तत्र जायते क्योंकि जैसा कामना है वैसा ही होगा जहाँ अर्थात तो कामना है कि हम थोड़ा नीलकुठ भगवान दर्शन कर ले तो वहां जाएगा और कामना है कि नहीं नहीं थोड़ा बाजार घूम लेगा कहते तो वहां जाएगा जहाँ काम है वही जाए वही पहुंच जाएगा ये कहते हैं तो सकाम के लिए तो ये कर्म बंधन का कारण हो जाएगा और द्वितीय श्रुति भाष्य में दे रहे हैं इति नु काम इत्यादि श्रुति भी छ नब्बे टिप्पणी दे है इति नु काम इति एवं तदेव सक्त सहकर्मणी ये मंत्र देते हैं उसका नीचे दे दिए वो मंत्र पंक्ति का नीचे तदेव इति तदे सक्त सहकर्मी लिंगमनोत्रष्टमसमणस्त ये करोत्ययम् तस्मा लोका अस्मे लोकाय कर्मणे इति नु कामय अकामकाम निष्काम आत्तकाम आत्मकाम न तु उत्क्रामती ब्रह्म सन ब्रह्मप्येती बेदारण्य के प्रसिद्ध मंत्रे ये मंत्र में कामियों के लिए भी कहा जाता है और ज्ञानियों के लिए भी कहा जाता है तदेव सप्त तस्मिनेव एव उसी विषय में सप्त कहा इति नो अच्छा वो ठीक अच्छा मतलब बताने के लिए इति नो कामयन इति यहाँ अर्थात इतने अंक से प्रतीक लिया गया और आगे तथा ही तत्ोक्तम वहाँ तो है नूह क्या गया नू क्या आ गया आईफेन नहीं होने से चलेगा नूह का अर्थ कहते हैं खलु तो अगर बड़े मरीज का है तो लगा सकते हैं क्योंकि मंत्र का अंश है नू प्रतीक लेते हैं उसका तो प्रतीक लेते हैं तो इसलिए आईफेन हम लोग दे देते हैं मतलब तो जो डेस्ट कर देते हैं, तो हैं। अच्छा ठीक है इतने कामान कमा तो हम लोग का रहने दीजिए तो कोई चलेगा वो मंत्र में नहीं है क्योंकि मंत्र है ना मंत्र में वहां कमा नहीं है तो काट देने से ठीक है तो ये मंत्र कहते तदेव तस्मिनेव एवं जिस विषय में मन हो गया आसक्त हो गया सहकर्मणा एति लिंगम मनो लिंगम लिंगम अर्थात ये सूक्ष्म शरीर वही मनो मन कर्मणा सह एति गच्छति गन फिर वो कर्म के साथ उधर ही चला जाएगा अर्थात तो उस कर्म उसको वहीं ले जाएगा तो जो काम है उसका वही कामों के पास मतलब काम को सिद्ध करने के लिए उसका मन वही चला जाएगा मनो यतम अस् अष पुरुषस्य मन जिसमें आसक्त है वहीं चला जाएगा प्राप्यांत कर्मणस्त यंचित यह करो जब उसका यहाँ यह लोक में जब उसका कर्म अंत हो जाएगा प्राप्य कर्मण अंत जब यह लोक में उसका जीवन पूरा हो जाएगा फिर उधर ही चला जाएगा जहां उसका मन है इसलिए अंतिम समय में चित्त में जो सब भाषमान होंगे वही आगे चला जाएगा वही जीवन प्राप्त करेगा तस्मात्न पुनर्ति पुनर अस्मय लोकाय कर्मण फिर जहाँ गया होगा विषय भोग करने के लिए वहाँ जब पूरा हो जाएगा फिर असमय लोक आए इस लोक में फिर आ जाएगा क्यों कहते हैं फिर कर्म करने के लिए वो चलता रहेगा नो मानो इसी प्रकार की जो कामना करता है उसका यही स्थिति है जाना आना लगा रहेगा अथ अकामयमान जो निष्काम है तो यो अकाम अर्थात कामना नहीं है ये अकाम कैसे हो जाएगा कहेगा निष्काम होने से अकाम हो जाएगा तो निष्काम होने से निष्काम कैसा हो जाएगा आपता काम हो जाने से so प्राप्त कर लिया तो प्राप्त कर लिया तो निष्काम हो जाएगा निष्काम होने से अकाम हो जाएगा आप तो काम कैसे हो जाएगा तो आत्म काम होने से आत्म ही कामना का विषय होना चाहिए आत्म प्राप्ति ही चाहिए जो जिसको केवल आत्म प्राप्ति ही चाहिए वही आप तो काम हो सकता है आत्मा ही चाहिए इतना ही अगर होगा तो उसको सब कुछ मिल सकता है अगर आ, आत्म काम नहीं होकर के आत्मा चाहिए इसमें से अगर कुछ भिन्न कुछ भी कामना हो गया वो जीवन में कभी भी सब प्राप्त नहीं कर पाएगा क्यों ये कहते हैं ना ये जो पहाड़ की चोटी दिख रही है ना बस वहां पहुंच जाने से तो महान आनंद वहां पहुंच करके देखेंगे उसके पीछे और एक बड़ा और ऊंचा खड़ा है तो कहेंगे ठीक है चलो इस बार तो उसको पूरा कर दे और ये करते करते सूरज ढल जाएंगे तो ये अर्थात तो कभी होता ही नहीं इसलिए जो आत्म काम होता है वही आप तो काम होगा निष्काम होगा अकाम होगा न तस् प्राणा उत्क्राम फिर उस प्रकार की जो अकाम हो गया अंति में उसका प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है ब्रह्म ही वसन ब्रह्मा प्रीति वो यही जीवन मुक्त अवस्था में ब्रह्म ही था आगे विदेह मुक्त होकर के ब्रह्म ही रहेगा तो ये कामी का जो स्थिति है कह दिया इति नो कामयम अर्थात लिंगम लिंगम मनो यिंगम मनो तदेव से सह सक इति वो चलता ही रहेगा जन्म मृत्यु चक्र में सकाम हो जाएगा तो ये दोष भी है इत्यादि श्रुतिभ्य न निष्काम से निष्काम होगा तो फिर ये बंधन भी नहीं है और इसको कर्म का फल अल्प है और आयास बहुल है जो निष्काम है उसको कर्म का फल अल्प ज्यादा इसमें कोई अंतर रहेगा तो उसको फल का कोई मतलब ही नहीं है तो उसको फल है ये छोटा है ये बड़ा है ये सब बुद्धि उसका नहीं रहेगा कर्म तो कर देना है बस कर्म कर देना है क्यों कहते हैं कि हम समाधिस्त नहीं हो पा रहे हम अर्थात ये मन ये मन समाधि नहीं हो रहा है तो श्रवण मनन में नहीं लग रहा है इसलिए कर्म कर देना है ये बड़ा है ये छोटा है वो ये है वो है वो नहीं है जिससे हमारा रजोगुण निकल जाए वो हमको करना है अगर हमारा रजोगुण निकल जाएगा हमारा रज कम है तो रज कम है तो आप दिन में चार घंटा पारायण करिए आपका निकल जाएगा रजोगुण तो कहेंगे रज थोड़ा अधिक है कहेंगे थोड़ा आपको अधिक परिश्रम करेगा करना पड़ेगा तो गंगा जी से जल ला करके वृक्ष में दीजिए कहेंगे नहीं नहीं सेवा में ज्यादा जाने से राग द्वेष हो जाता है रागद्वेष कुछ बाहर से नहीं आता है ये हमारे अंदर में ही है तो अगर हो जाता है तो ठीक है आप सारे वृक्षों को गंगा जल दीजिए ऐसे कोई रागद्वेष नहीं होगा वो करते रहे किसी भी उपाय से अर्थात इसको हटा करके फिर शांत हो जाना है तभी तो ये ब्रह्म ब्रह्म विचार होगा और नहीं तो कहेंगे पीएनपीसी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पी पी, पी अर्थात पर एन अर्थात निंदा फिर पी अर्थात पर और सी अर्थात चर्चा वो ही करते रहेंगे तो समय उसी में जाएगा जा, कर्म अगर सकाम होकर के करेंगे तो बंधन होगा निष्काम होकर के करेंगे तो ये चित्त शुद्ध का कारण होगा भाष्य में आगे कहते हैं तस्यतु एव तो संस्काराव कर्माणी त्रय प्राण विज्ञान सहित अर्था निष्काम से पूर्व में निष्काम से कहा गया सर्वनाम जो होते हैं वो पूर्व का परामर्शी तो तस् सर्वनाम है उसके पूर्व में है निष्काम उसका परामर्श करेगा जो निष्काम है उसके लिए तो कर्म संस्कार के लिए संस्कार अर्थात चित्त शुद्ध करवाएंगे संस्काराथाइ एव कर्माणी भवंती खाली कर्म करेगा कहते हैं त तो निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहित नी तर्वर्तक तो तत्पद से किस को तो लेंगे पूर्व में क्या है कर्माणी कर्म का निर्भरतक निर्वर्तक संपादक कर्म का संपादक किससे होगा कहते हैं प्राण से प्राण है तभी कर्म करेगा तो निर्वर्तक निर्वर्तक अर्थ आश्रय समान है कर्म धारा आश्रय कर्म का आश्रय कौन है कहते हैं प्राण प्राण का विज्ञान सहिता नहीं ये पूर्व आठ अध्याय में ये बात कह दिया गया था प्राण उपासना भी कह दिया गया था टीका में उत्पत्ति विधि विहिता कर्म संस्कारार्थत्वे संस्कारा प्रमाण उत्पत्ति विधि के द्वारा जो विधान किया गया है कर्म वो संस्कार के लिए होता है उत्पत्ति विधि अब थोड़ा मीमांसा का भी आवश्यकता है उत्पत्ति विधि मीमांसा में विधि चार प्रकार की कहते हैं टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति में है विधि चतुर्विध उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधिश्चे सभी को थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि कर्म स्वरूप मात्र को कह देगा कर्म का स्वरूप होते हैं देवता द्रव्य इत्यादि केवल इतना को ही कह देगा इसको कहते हैं उत्पत्ति विधि अत्र मात्र पदे कर्म स्वरूप मात्र मात्र क्यों कहते हैं कहते हैं उत्पत्ति विधि का कर्मण फलादीना सह संबंध बोधकत्व बारियते उत्पत्ति विधि में फल नहीं कहा जाएगा केवल कर्मों का स्वरूप कह दिया जाएगा ये कर्म करने से क्या फल होगा वो सब नहीं अग्निहोत्र जूहोती इस वाक्य में कोई फल का श्रवण हो रहा है नहीं हो रहा है ये केवल कर्मों का स्वरूप कह दिया फल का साथ संबंध नहीं कहा जाता है सच अग्निहोत्र जूहोती इत्यादि रूप तो अग्निहोत्र जूहोति ये कौन सा प्रकार की विधि हो गई उत्पत्ति विधि आगे अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि विनियोग कराएगा ये अंग ये प्रधान है अर्थात ये अंग इस कर्म के लिए होना चाहिए प्रयाज दर्श पूर्ण मार्स के लिए होगा इसको कहा जाता है विनियोग विधि विनियोग लगाया जाएगा इसको कहाँ लगाया जाएगा कोई कर्म कहा गया ये कर्म किसका अंग बनेगा कोई वाक्य है मंत्र है ये मंत्र कहाँ व्यवहार होगा इसको सब कहेगा विनियोग विधि यथा दधना जुहोती तो ये दधना जूहोती कर्म हो गया हवन तो उसमें अभी दधि हो गया ये अंग कहता है कि दधि हवन के लिए व्यवहार होगा हो गया विनियोग विधि कर्म जन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि अधिकार विधि कहेगा कि कर्म से जो फल होगा वो फल का स्वामी भोक्ता कौन होगा फल का भोक्ता कहने वाला ये अधिकार विधि अर्थात फल का भोक्ता जो है वही उस कर्म में अधिकारी होगा कर्म करने के लिए वो योग्य है कर्म जन्य फल स्वाम्यम जन्य फल भोक्तृत्व तो, मंत्र में कहा गया कर्म जन्य फल स्वाम्य स्वाम्य अर्थात भोक्तृत्व तो, सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप ये अधिकार विधि हो गया यजे तवर्ग काम याग करे स्वर्ग काम कौन करेगा स्वर्ग काम तो ये स्वर्ग काम का क्या आवश्यकता है स्वर्ग काम का आवश्यकता क्या है स्वर्ग ही है तो अभी जो वो कर्म करेगा याग करेगा तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा तो फल वो भोगेगा ना किसी को भेज देगा हमारा प्रतिनिधि बन करके जाओ वो नहीं होगा कर्म फलों का भोग में कोई प्रतिनिधि नहीं हो पाएगा जो करेगा उसी को ही भोग करना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं कि वही हो गया फलों का स्वामी वही अधिकारी होगा स्वर्ग काम अर्थात याग करने के लिए कौन अधिकारी है कते जो स्वर्ग चाहता है इत्यादि और प्रयोग प्रयोग भाव प्रयोग प्रयोग विधि विधि विधि में शीघ्र इसको जो कर्म कहेगा इसको प्रयोग विधि कहते हैं प्रासु अर्थात जिस कर्म में सब क्रम ठीक ठीक कहा गया है इसके बाद ये करिए इसके बाद ये करिए इसके बाद ये करिए जहां ऐसे कहा जाएगा उसको कहा जाएगा प्रयोग विधि अगर क्रम नहीं कहा जाएगा कभी कभी हम लोग देखते हैं जब ऋतिक लोग कर्म करते हैं अगर गुरुजी नहीं है वहां तो ये जो बाकी जो उनके विद्यार्थी ब्राह्मण लोग जो कर्म करते हैं उनको संशय हो जाता है अभी इसके बाद इसको करेंगे ना इसके बाद इसको करेंगे फिर को नहीं गुरु जी को पूछना पड़ेगा तो अभी हो गया तो कर्म विलंब हो गया कर्म में प्रासुभाव नहीं आया किंतु जहाँ क्रम सब ठीक ठीक कहा जाएगा उसको कहते हैं कि कर्म शीघ्र हो जाएगा तो इसी को कहते हैं कि प्रयोग में प्राशुभाव शीघ्र कहने वाला जो विधि अर्थात तो क्रम कहेगा इसके बाद ये इसके बाद ये ये चार प्रकार की विधि हो गया तो ठीक है यहां तक हम लोग को देखना था आगे बहुत दिए हैं तो जब मीमांसा का अधिक विचार होगा तो उसको देख सकते है में उत्पत्ति विधि विहितानाम कर्मण उत्पत्ति विधि ही कर्म को कहता है तो ये कर्म है ये कर्म है द्रव्य देवता इसमें ये रहेंगे इस प्रकार के ये कर्म सब संस्कार के लिए ही है इसमें प्रमाण देते हैं मनुवाक्या भाष्य में देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी वापक्रम्य आत्मयाजी तू कम मैंने नांगम संस्क्रियते इति संस्कारार्थमेव कर्माणि संस्कार कर्माणी वाजसने केवयाजी श्रेयान आत्मयाजी व अच्छा ये हाँ ये तो उपनिषद मतलब वाजशन के शाखा में वाक्य आगे देते हैं है देवयाजी श्रेयान देवयाजी अर्थात सकाम से कर्म करने वाला अथवा आत्मयाजी आत्मयाजी अर्थात आत्मा अंतकरण अंतकरण के लिए जो कर्म करता है अर्थात अंतकरण का शुद्धि के लिए अर्थात निष्काम सकाम श्रेष्ठ है अथवा निष्काम श्रेष्ठ है इति उपक्रम्य विचार आरंभ करके वहां निर्णय हुआ कि आत्मयाजी ही श्रेष्ठ है आत्मयाजी तू करोति वो श्रेष्ठ है वो कर्म किस लिए करता है कि ईदम में अंगम अने न इदम् में अंगम मेरा यह अंग अंग अर्थात अंत मेरा यह अंत तो अनेन अनेन अने कर्मणा उपासन व संस्क्रियते संस्कार किया जाता है इति संस्काराथम एव कर्माणी इति बाजने के okay? बाज शन शाखा में ये बात कहा गया है जो संस्कार के लिए कर्म करता है चित्त संस्कार अर्थात चित्त शुद्ध होना रजस्तमस रहित तो हो जाना यही मल है विक्षेप है ये रहित तो हो जाना इसके लिए जो कर्म करता है देवान् यो यजते स कि श्रेयान स्वर्गाद्यासंगम स्वर्गासंगी यो यजते स आत्मयाजी श्रेयानीति प्रश्न आत्मयाजीश्रेयानीतिरूप शतपथे कामुपघातसहत मे मम अंगम अनेन अने कर्मण इति संस्कारा न कौती स न कामश फल कामयान यहाते हुए जो देवताओं का पूजन करता है स किंग श्रेयान क्या वो श्रेष्ठ है उत उत अर्थ अथवा आत्मशुद्ध्यर्थम जो आत्मशुद्धि अतकशुद्धि के लिए जो करता है स्वर्गद आसंगम हिवा स्वर्गादि में आशक्ति नहीं रख के हित्वा ही का सूत्र से आएगा वह हैं है जहाते है? शक्ति तो क्यों इसको दधातर ही से क्यों नहीं होगा हा दधातर ही में धारण पोषण है यहाँ वहाक त्याग ये धातु है हित्वा यो यजते जो याग करता है कर्म करता है किंतु कोई आसंग नहीं है कोई आसक्ति नहीं है कहा गया करने के लिए शास्त्र विधान क्या है महापुरुष लोग कहे हैं गुरु लोग कहे हैं बस करना है उससे क्या होगा कहते हैं क्या होगा वो नहीं है बस इतना ही है चित्त शुद्ध होगा यो यजते स आत्मयाजी आत्मयाजी श्रेयान ये प्रश्न करके ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ है प्रश्न कृतवा आत्मयाज श्रेया नीति निरूपितम ये निरूपण किया गया सतपथे ये बाजा का सतपथ ब्राह्मण है कामान काम अनुपघात सहित काम अनुपघात कामेनो न अनुपघात काम के द्वारा उपघात नहीं हो गया उपघात का अर्थ कहते हैं कि हिंदी में कहे मारा गया काम से जो नहीं मारा गया अर्थात जो अंतकरण काम से विद्ध नहीं हुआ तीन नंबर टिप्पणी काम संबंध रहितम काम अनुपघात उससे जो कर्म करता है क्यों करता है कहते मैं मंत्र में है मैं अंगम अने संस्क्रियते मैं का अर्थ मम अंगम अंगम अर्थात अंत करणम अनेक कर्मण संस्क्रियते ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसके द्वारा हमारा चित्त संस्कार हो जाता है इति न करोती संस्कार के लिए ही वो करता है न काम काम उसे नहीं करता है इस प्रकार के कभी भी कर्म इंद्रियों को व्यवहार करते हैं ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय का व्यवहार तो धीरे धीरे घटा लेना है श्रोत इंद्रियों को छोड़ करके उसको तो रखना है और छोड़ करके अर्थात तो उसका केवल श्रवण में ही लगा देना है चक्षुर्रिय इसको भी केवल अर्थात ये ग्रंथ इत्यादि अवलोकन इसी में तो बाकी सबसे इनको तो हटा लेना है ज्ञान इंद्रिय को जितना घटा लेंगे व्यवहार से कर्मेंद्रिय कहते हैं कर्मेंद्रिय को तो लगा देंगे अर्थात जितना हमारे अंदर में रजस्य उसको निकाल देने के लिए तो का ये पानी पाद पायु उपस्थ और ये जो बाघ ये हो गया तो इसमें कहते हैं बाघ ये भी कर्मेंद्रिय कहते हैं ये जो चार पाँच घंटा बोलना ये महान कर्म है तो ये सब क्यों फिर अगर जानते हैं ये सब कर्म है कहते अनै न मैं अंगम संस्क्रियते इस बुद्धि से करना है ये सब बोलेंगे वेदांत का प्रवचन बहुत कर देंगे फिर जगत में विख्यात हो जाएंगे कहेंगे ये तु काम यमान हो जाएगा अर्थात इसके द्वारा भी अंगम संस्क्रियते अर्थात अंतकरण धीरे धीरे संस्कारित हो करके बंद हो जाएगा धीरे धीरे तो इस प्रकार की बुद्धि से भी तो कोई भी हम कभी भी कोई इंद्रिय व्यवहार करते हैं पूर्णतया निष्काम होना है नहीं तो फिर वही बंधन में फिर डालेगा तो केवल अर्थात ये बुद्धि से क्योंकि अर्थात ये चित्र समाधिस्त नहीं हो रहा है तो करे कुछ ना कुछ करे धीरे धीरे करने से और संस्कार हो जाएगा फिर करेगा धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा निरूपितम ऐसे कहा गया है संस्क्रिय संस्कार संस्कार करोति संस्कार के लिए ही करता है न काम बस ग इससे कुछ और प्राप्त हो जाएगा ये नहीं हम तो है ही पूर्ण कुछ प्राप्त होने से हमारी पूर्णता आ जाएगी ये बात नहीं है ब्राह्मी अच्छा आगे हैं, मनु महाराज जी का वाक्य है महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीय क्रियते तनु महायज्ञ यज्ञ यज्ञ और महायज्ञ इसके द्वारा इम तनु ब्राह्मी क्रियते हमारे ये शरीर ब्राह्मी किया जाता है ब्राह्मी टीका में दे दिए ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान अर् अर् अर्थात योग्य ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य हो जाएगा तो अगर हमारा शरीर शरीर अर्थात अंतकरण अंतकरण अगर ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य नहीं हुआ है तब तो धारण नहीं कर पाएगा जबरदस्त अगर खींच लेगा तो वो नाश हो जाएगा तो अर्थात वो तो तो तो काम का नहीं रहेगा पूरा नाश कर देगा तो इसलिए अर्थात तो तो शुद्ध होने के बाद ही उसको मतलब वो तो धीरे धीरे अवतरण होना चाहिए जबरदस्त ये नहीं होगा जबरदस्त होगा हो तो सब नाश हो जाएगा ब्रह्म जी ये महायज्ञ महायज्ञ पांच महायज्ञ होते हैं गृहस्थों को करना होता है ब्रह्म अध्ययन ब्रह्म अध्ययन ब्रह्मयज्ञ यज्ञस्तु तर्पणम दैव होम बलिर्भत नृयज्ञो तिथि पूजनम इस प्रकार के हैं अध्ययनम यज्ञ ऋषियों के लिए हो गया यज्ञस्तु तर्पणम पितरों के लिए यज्ञ करना है प्रतिदिन गृहस्थों को तर्पण तर्पण अर्थात हम जो नदी इत्यादि में जलाशय में जाकर के तर्पण करते हैं और श्राद्ध इत्यादि दिन में अन्न भी देते हैं तो पितृ यज्ञ तर्पणम और दैवो होम अर्थात देवताओं के लिए होम करना है बलिर्भत बलि देना है भूतों के लिए बलि अर्थात जो अन्न इत्यादि भर में बाकी जो भी सब भूत है गृहस्थों को चाहे चिंटी से लेकर के बिल्ली कुत्ते इत्यादि पर्यत तो सभी के लिए बलि देना है इसलिए परंपरा से पुराने समय में था कि भोजन करने से पहले पत्ता में लेकर के घर से बाहर वो कुछ रख देते थे और यज्ञो अतिथि पूजनम अतिथि का पूजन है ये यज्ञ इसको करना है पांच महायज्ञ कहा जाता है और गीता में भी भगवान कहे यज्ञो दानं तपश्च पावना मनीषिणाम ये तो उत्तरार्ध है पूर्वार्ध है यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम तो इसका त्याग नहीं करना है इतना कह करके भगवान न तु पुनः बदती कार्यमेव त्याग तो करना नहीं और करना ही है इस प्रकार की क्यों करना है कहते यज्ञो दानं दान तप पावन आ मनिषिणाम तो ये मनीषिणाम मत ये पावनानि है ऐसे मनीष लोग विद्वान लोग कहते हैं यज्ञ दान तप ये तो करते रहे इत्यादि स्मृत ये सब कहे मतलब उदाहरण देते हैं कि अर्थात चित्त शुद्धि के लिए निष्काम होकर के इसको तो करना ही चाहिए इसलिए कहते हैं अर्थात तो गृहस्थाश्रम में रह करके जितना कर्म कर रहा है सकाम होकर के साधु अगर बन गया तो निष्काम होकर के उसका दुगुणा कर्म करना है अधिक कर्म करना है और निष्काम होकर के तभी तो जाकर के जितना सारे ऋण लिया है वो सब छूट जाएगा ऋण अर्थात तमस रजस ये सब छूट जाएगा दुगना कर्म करे और पूरा निष्काम होकर तभी ये कार्य बनेगा दिन का एक क्षण भी व्यर्थन हो जाए अधिक परिश्रम करे हम लोग देखते हैं ना जो ठंडी का समय में भी जो सुबह सुबह चाय बेचते हैं चार बजे सुबह जो चाय बेचते हैं तो कितना परिश्रम वो करते हैं केवल पेट पालने के लिए ये दूसरे की बात छोड़े ये जो वास्तविक प्रशंसनीय बात है ये जो अभी यहाँ का जो रसोईया है ये आदर्श व्यक्ति है गृहस्थ है किंतु तो तीन बजे उठकर के स्नान इत्यादि करके नाश्ता बना करके पांच बजे तक देता है कितना परिश्रम करता है तो अर्थात तो वो जितना परिश्रम करता है हम लोग तो साधु होगी उसका दुग्णा परिश्रम करना है लगे रहना है परिश्रम अर्थात चाहे शरीर में करे मन से करे बुद्धि से करे अर्थात लगा करके रखना है निष्काम पूर्ण हो करके क्रियते तनु रीति ये ऊपर में मनु का श्लोक दिया गया ब्राह्मीम क्रियते तनु टीका में तनुस्थ आत्मा लक्ष्यते तनु अर्थात शरीर शरीर में होने वाला आत्मा पांच नंबर टिप्पणी दे दिया आत्मा अर्थात अंतःकरण लक्ष्यते अंतःकरण संस्कार होता है पूर्व पक्ष कहता है ननु प्राणाद्य उपासन प्राणादि भावो प्राप्त एवं प्राणादि उपासना तो प्राणादि समष्टि है तो इसका उपासना करने से समष्टि भाव का हिरण्य गर्भ रूप का प्राप्त होगा आप अभी कहते हैं कि ये संस्कार हो जाएगा चित्त शुद्ध हो जाएगा ये कैसे यहाँ तो फल प्राप्ति होगी प्राणादि भाव प्राप्त है उसके लिए पूर्व पक्षीय उदाहरण भी देता है मंत्र तेनो एक तस् सायुज्यम सलोकता जयति इत श्रुते तेनो तेन ऊचन विपण दिए है तेन उद तेन उपासन न प्राण उपासना के द्वारा अस्ये देवता चतुर्थी है षठी अर्थ में अस्या देवता अर्थात प्राण देवता समष्टि हिरण्यगर्भ उसका सायुज्य सलोकता जयति सायुज्यम, सायुज्यम तद्रूप हो जाएगा सलोकता उस लोक में स्थान प्राप्त करेगा तो जितना उसका जैसे अर्थात स्तर की उसका उपासना है उसी प्रकार की प्राप्त होगा सायुज्य अथवा सलोकतांग जयति यहाँ तो फल कहा गया कथम मुक्तम कर्म निर्वर्तक आश्रय प्राण उपासना सहित कर्मा संस्कार तत्रह तो ये कर्म प्राण का उपासना करने से हिरण्य लोक प्राप्त होगा ये कहा गया और आपने कैसे कह दिया कि कर्म निर्वर्तक आश्रय प्राण कर्म का निर्वर्तक वही कर्म का आश्रय वही प्राण सब समान अधिकरण है उसका उपासना करने से उपासना सहिति कर्माणी उसके उपासना के साथ प्राण उपासना के साथ अगर कर्म करेंगे तो संस्कार हो जाएगा या कैसे होगा ये तो इसका फल मिलेगा तत्र वहाँ कहते हैं प्राणादि विज्ञान भाष्य में प्राणादि विज्ञान केवलम कर्म समुचितं वा सकामस्य समुचि सकाम भवति प्राण का उपासना करें कवल करें अथवा कर्म के साथ मिला करके करें कर्म समुचित करें सकाम हेत तो अर्थमेव हिण्यगर्भ इत्यादि प्राप्त होगा निष्कामस्य तु तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माष्य अगर निष्काम होकर के उपासना कर्म करता है तो स्वात्म ज्ञान आत्म तु तू आत्मज्ञान निष्काम से तु आत्मज्ञान का जो प्रतिबंध है उसका निर्वर्तक होगा आत्मज्ञान का प्रतिबंध अच्छा विचार निर्माष्टी भवती निर्माष्टि मृजो सिद्धो अर्थात आत्मज्ञान का प्रतिबंध अच्छा। आत्म का, का शुद्धि करेगा आदर्श निर्माजन आदर्श दर्पण दर्पण जैसे साफ करता है इसी प्रकार की आत्मज्ञान का प्रतिबंध है यहाँ दर्पण हो गया अंत अंतःकरण में मेला लगा हुआ है निष्काम होकर के कर्म उपासना करेगा तो अंतःकरण का वो मेला वो हट जाएगा शुद्ध हो जाएगा तो फिर ज्ञान प्राप्ति होगी आज यहाँ तक तो। ओ संग नो मित्र संग वरुण संगो भगवईन्द्रो बृहस्पति